गुरुपद वंदे गुरुपद्वंद चैतन्य प्रभु वंदे नंदसहोदित श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदय गोपीजनो समयुक्त बिंदा बनमनो वाछाकलुवश्च कृपा सिन्दुव पतिता पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगुंग यम बंदे परमंदमाधव वृंदावय तुषदे वै पिया के शव स्ण भक्तिपदी देवी सत्वत्ई नमो नम नारायण नमस्कृत नर छन देवी सरस्वती वेश ततूजयो मुदे संकर्तने कथोपदेश गौरी अभद्र प्रकाशने सदा तो गुरु भक्ति भक्ति प्रमदाख जगो सदा पिभवन भविष्य दूह तीर्थस्पम शिव विरचुन तरण्यम भीतापूत वंदे महापुरशते चरण स्तुस्तस्त स्तजसुरीपीतराजक्षी धर्मीर्जभचसा जगह मया मे गद्सिम वधा वध वंदे महापुरशते चरनाविंद यत्द पल्लनखचंदमि छटाई विस्फुरीजीत किधु स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सारूर्ति साराधि कामिखा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद सियादगदाधर शिव सदी गौरभक्तन्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभुनतानंद सियादतगदाधर शिव सदी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम आजानुलबित तो भुज कनुका बतनकमलाताक्ष विशाबरोज बरो जुगध वंदे जगत प्रिय करो करुण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे नमा गंगे तव पाद सुरा पंकज सुरासुरैर्वंद दिव्यूपम मुक्ति मुक्ति दिन भावानूपेण सदा नंगातरंग रमणीय जटाकलाप गौरीर विभुषीवाम तो भाग नारायण प्रियमन मदापार वाननसी बागी भजवीशनाथीष वदनी लक्ष्मी से चक्षसि यस्ती हृदय संविह शिंगमहि हरि कृष्ण हरि कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरि हरि हरे राम हरि राम राम राम हरि हरि अकाम सर्व बा सर्वकाम वा मोक्षम उदारे तीव्रेन भक्तिन जजेत पुरुषम परम अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार धी जजेत पुरुष परम सिसिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भोपाल ने बताए ये समाज का जितना सारे बद्ध जीव है ये सब बद्ध जीवों का उद्धार के लिए गोड़िया मठ का वास्तव जो साधु है गैलन गैलन अपना खून को देने के लिए तैयार ते, रहो गैलन गैलन खून ब्लड देने के लिए तैयार रहना अब उसका बाद भी कोई गारंटी नहीं वो लोग उद्धार हो पाए कि नहीं क्योंकि जीव स्वतंत्र है जीव का जो स्वतंत्र भाव है किसी भी हालत से जाना संभव नहीं किसी भी हालत से एक तरीका है वो है शुद्ध गुरु, गुरु वैष्णव का चरण में शरण लेना इतना प्रयास प्रचेष्टा के बाद भी ये सब दुनिया का आदमी साधु संतों को अपमान करने के लिए निंदा करने के लिए मारने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन फिर भी साधु संतों उसको प्यार करता है ठाकुर जी का संबंध में जगत को दर्शन करते हैं इसीलिए दोष दर्शन नहीं है किसना भी निंदी निंदा करे चुकली करे कितना भी मारने का कोशिश करे अनिष्ट करे फिर भी चैतन्य महाप्रु का वो जो विचार है वृक्ष हो जानो काटी ले किछ न बोल सुखाई रोई ले कारो पानी न मांगय जई जा मांगे तारे दें अपन धन घर्मिष्ट सहे आनेर करे रक्षण जब तक तीर्णाद विभाव सिद्ध न हो जाए किसी का जिंदगी में जब तक तीर्णाद विभाव सिद्ध न हो जाए तब तक वो हरि कीर्तन कथा का लिए काबिल नहीं है ही इज नॉट फिट क्वालिफाइड वो हरी कथा हरि कीर्तन के लिए ही इज नॉट क्वालिफाइड उसका कोई योग्यता है नहीं जितना भी मुखस्त कर ले पूरा शास्त्रो कीर्तन करे कुछ भी करे बा डायरेक्ट रियलाइजेशन ही कैन नॉट गेट वास्तव जो शुद्ध अनुभव शुद्ध भक्ति तमाम जिंदगी में इसको नहीं मिलने वाला और उल्टा अपराध के कारण जन्म जन्म इसको कष्टभुक्त करना पड़ेगा महाप्रभु ऐसा बहुत बताया चापाल गोपाल को भी गाली दिया तेरों को रक्षा करे जन्म जन्म तेरों को हम कष्ट देंगे तो कुष्ट तो कुछ नहीं हुआ अब तो तेरा अपेक्षा है रुक जा रुक जा ऐसा करके भक्तों लोग कोई दोष नहीं देखता लेकिन भगवान भक्त देशी व्यक्तियों को अनंत काल नरक में पचा के रख देता है एकदम नरक में सड़ जाता है फिर भी ठाकुर जी का दया नहीं होता नियम है सिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर अपना बचपन का एक सुंदर कहानी बताया विमोला प्रसाद सरस्वती बचपन में बोले कलकत्ता में एक जगह जिसका नाम है बेलगेशिया नाम सुना है बेलगेशिया वहाँ हॉस्पिटल है बेलगेशिया का आगे एक हॉस्पिटल है उसका बाद जो है वहाँ पशुओं का हॉस्पिटल पहले तो आदमियों का हॉस्पिटल है उसका बात पशुओं का हॉस्पिटल है पशु हॉस्पिटल वो बात बोलते हम बचपन में एक गुरुजनों गुरुजन हमको हाथ पकड़ के ले जा रहे रास्ते से चल रहा था अचानक कानों में बहुत बहुत एकदम शोर चिल्लाना आवाज आया बहुत चिल्ला रहा है कौन बोले घोड़े का आवाज इतना विभत्स आवाज कि सुनने से डर जाओगे घोड़े का आवाज और पोपा जी बोले हम तो बच्चा थे हम डर गए वो क्या बात है इतना चिल्ला रहा है घोड़ा बाद में देखा चार पांच आदमी एक घोड़े को जोर जबरदस्ती सुलाया सुला के उसका पैर को ऑपरेशन कर रहा है क्योंकि पैर में कोई कोई इन्फेक्शन हो गया ऑपरेशन काट रहा है और वो घोड़े जो है इतना चिल्ला रहा है इतना चिल्ला रहा है कि मानो कि उसको मार मारने के लिए सब आ रहा है पोपात बोले बचपन में मेरा ये शिक्षा बड़ा काम पे आया बोले कौन से काम पे बोले देखो ये घोड़े का मंगल करने के लिए चार पांच आदमी उसको सुला के डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा है पर उसका पता नहीं है कि हमारा मंगल गर्वोचिल्ला रहा है ऐसा ही है हमारा वर्तमान भक्त समाज का अवस्था उसका मंगल के लिए आए हैं गुरु वैष्णव शुद्ध गुरु वैष्णव सब लेकिन उसको जानकारी नहीं वो चिल्ला चिल्ला कर उसको मारे निंदा करे चुखली करे ऐसा करे ऐसा मंदिर भगवान का भजन के लिए नहीं है इसको प्रभुपाद बोले ये मठ नहीं है कोमोट है कोमोट जानते हो कोमोट जानते नहीं हो मठ नहीं है इसको कोमठ बोला जाता है मठ में तो ठाकुर जी का भजन होता है साधु संत तो कीर्तन करता है भजन करता है आनंद ही आनंद यहाँ आनंद कहाँ है आनंद तो दिखाई नहीं पड़ता हमको हमको तो आनंद दिखाई नहीं पड़ता आनंद कहाँ भजन करे भक्ति करे तो उसमें आनंद होता है आनंद कहाँ यही बात जो श्लोक देके शुरुआत किया था उसी चर्चा में आ जाए अकाम सर्व वा व मोक्ष काम उदार थी तीव्रेण भक्ति योगे न जजे तो पुरुषम परम ये शोक के द्वारा काल चर्चा किया था पूरा चर्चा हो नहीं पाए जिसका अंदर में कोई कामना वासना नहीं है ठाकुर जी का बात से पूरा मुक्ति विषय से विषय से छुटकारा पाना आप सोचते हो कि भजन में बड़ा बात है विषय से छुटकारा पाना यह मिनिमम चीज है भजन में ये कोई बड़ा बात नहीं है हम विषय से छुटकारा मिल गया बड़ा हुआ हम बड़ा साधु नहीं विषय से छुटकारा मिलना दे इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे किंडरगार्डन है ना किंडरगार्डन बच्चा लोगों को ले जाता है किंडरगार्डन है के जी भी नहीं है विषय से छुटकारा पाना ये तो प्रभुपात बोलते ये तो, तो अनायास हो जाता है लेकिन हो नहीं क्यों पा रहा है हो क्यों नहीं पा रहा है क्या कारण है बोला इसका कारण है बहुत सारे कारण है इसका पीछे एक एक करते बताते चले तो टाइम खा लेगा एक कारण है बड़ा अपराध ये सब बारे में हमने पंजाब में रूपनगर ये सब जगह में चर्चा किया वहाँ पंजाब किशोरी का रिपोर्टर आदि था हमको पता नहीं था हम हरिकथा बोला नेक्स्ट डे प्रकाशित किया अखबार में हमने बोला देखो ये बहुत आदमी क्वेश्चन करता है ये भजन में आ रहा है हम भजन में उन्नति क्यों नहीं हो रहा है कारण क्या है हमने एक उदाहरण दे दिया बहुत सारे प्रमाण तो देने का समय नहीं है हमने बोला देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखा नहीं जानता कॉम्पिटिटिव एग्जाम परीक्षा दे है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें 100 नंबर का एग्जाम है और 100 क्वेश्चन हर क्वेश्चन में एक नंबर है अगर ठीक करोगे तो एक नंबर मिलेगा एक नंबर मिलेगा जी थी ठीक आंसर दोगे अगर गलत करोगे तो माइनस हो जाएगा जानबूझ के आंसर देना प्लस वन मिलेगा और गलती करो तो माइनस वन मिलेगा ध्यान से बस छोटा सा उदाहरण काफी है जहां इधर अगर कोई इंटेलिजेंट आदमी है तो जिंदगी भर याद रहेगा हमको ज्यादा बोलने का जरूर नहीं भले लड़, एक लड़का ने पचास क्वेश्चन का आंसर सही दिया 50 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो 50 क्वेश्चन में 50 नंबर मिला और माइनस 50 नंबर जीरो ऐसा ही हो रहा है तुम्हारा गोष्ठी वजन ऐसा हुआ आजकल उन्नति होना ही है लेकिन हो क्यों ना इसका कारण खुद हम हैं जैसे बचपन में बच्चा लोग सब लूडो खेलते हैं जा? जानते लूडो जानते हैं बच्चा लोग सब स्क्वेयर बॉक्स है उसमें उसमें सांप रहता है धीरे धीरे खेलते खेलते नियानबे तक चला गया उसका बात एक नंबर हुआ बस सांप सांप का मुख में गिरा बस नीचे समझा मेरा बात ये दो उदाहरण काफी है यही कारण सोच लो किए भजन नहीं हो रहा है नहीं तो भजन उन्हें कोई बात ही नहीं गौड़िया मठ का भजन इतना सीधा है इतना आनंद है आनंद से हो जाए सिर्फ एक काम करना है कि शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत करो और कुछ नहीं मैंने माता हम तो मूर्ख है कुछ नहीं जानता कुछ सारे अपगुण है सारे अपगुण है चलेगा कोई बात नहीं तुम्हारा अंद में कोई गई गुण नहीं है विद्या नहीं है अक्षरग्न नहीं है कुछ नहीं है फिर भी चलेगा कोई बात नहीं सिर्फ एक चीज होनी चाहिए शुद्ध गुरु विष्णु के चरण में तुम्हारा शरणगति है कि बस ये काफी है पौपा जी बड़ा दुख के मारे वो व्राखित दुख इसके द्वारा अपना वैष्णव के वैष्णव कौन है इस कविता में सुंदर वो जो रचना है उसमें लिखे प्राण छार सहित तो उपचार प्राण छे जार से तो प्रचार प्राण नहीं रहने से तुम अगर मुर्दा हो मरा हुआ आदमी हो पुचार के लिए आयो गोड़ियमठ में क्या करोगे अपना सतनास करके जाओगे अपना खानदान को पूरा सत्यनाश करोगे क्योंकि तुम्हारा लिए अमंगल पूरा खानदान का हो जाएगा पूरा खानदान का ये मजा नहीं आग जैसा है साधु गुरु वैष्णव आग जलता हुआ शास्त्र में बोला देखो बन्ही सूर्यो बन्ही कौन है आग आख का नाम बन्ही जानते हो एक एक शब्द बहुत बहुत चीज है एक वर्ड का बहुत मीनिंग है एक एक शब्द एक ही मीनिंग सिनोनिम बोलता है एंटोनियम सेनोनियम बन्ही मतलब आग बन्ही सूर्यो ब्राह्मणेभ्यो जियान वैष्णव को सदा आग में हाथ मत लगाओ जल के एकदम खाक हो जाओगे आग में बिल्कुल हाथ ना लगाओ बच्चा भी आग में हाथ लगाए तो बच्चा तो बच्चा है तो हम क्या जाने बच्चा बच्चा हाथ लगाए तो बच्चा को भी छोड़ेगा नहीं बच्चा को छोड़ेगा आग बोलेगा बच्चा है छोड़ दे आग तो आग, ही है। आग तो आ की है आग में अगर बच्चा भी हाथ दे तो उसका हाथ जल जाएगा बन्ही सूर्यो जैठ महीना में जब एकदम सूरज का बहुत तेज है उस टाइम में धूप में जाओ तो जल के मर जाओगी सांस्ट्रोक हो जाएगा कितना आदमी राजस्थान में यूपी में बहुत सारे सान स्ट्रोक हो गया मर जाता है बहुत सारे आदमी जिसको पता है कि ये सनलाइट में कैसे निकालना है बहुत दिन के एक्सपीरियंस हम लोग जानते थे कैसे निकालना है बहुत करके पानी और मिश्री और जो जाते हैं मोरी मोरी जानते हो पॉपी सीड ना क्या था? एनी सीड मोरी मीठा जो है ना पान का साथ खाता है वो म, वो सब खा के एक पूरा लोटा पानी पाके पी के फल निकालो नहीं तो एक फल है उसका नाम है क्या आलू बुखड़ा आलू बुखड़ा जानते हो लाल जैसा खाने में एक तो खट्टा मीठा वो दो खा के निकलो नहीं तो मरो नहीं तो कच्चा आम का शर्बत खा के निकलो कुछ नहीं होगा और जिसको जानकारी नहीं है वो जल के मर जाए उसका श्रांसोग हो जाएगा इस देश शास्त्रों का विचार है जे बि सूर्यो ब्राह्मण्यो आग में हाथ लगाओ जल जाओगे सूरज में निकलो मत ज्य महीना में वैशाख जैठ में इतना तेज है मर एकदम जला देगा सूर्य ब्राह्मणे भी हो ब्राह्मण है शुद्ध ब्राह्मण है उसका पीछे मत लगो वो कुछ हो जाए तो तुमको जला के खो ब्राह्मण का इतना तेज है इसलिए वर्णाना ब्राह्मण गुरु जितना वर्ण है चारो वर्ण है ना इसमें ब्राह्मण का गुरु माना वास्तव ब्राह्मण है तो ऐसा नाम का ब्राह्मण है जेनवी है तो क्या उसको तो बारह बोला है तो ब्राह्मण नहीं बारो मोन का वेट है उसका अहंकार का वेट जो है वो बारह उसका जो अहंकार है इसका वेट है बारह करीब होगा कम से कम इसलिए बारह ब्राह्मण नहीं लेकिन शुद्ध ब्राह्मण है तो उसका पीछे मतलब वो मर जाओगे रघुनाथ दास गुस्साई अपने कीर्तन में कितना सुंदर बताए गुरु गोस्थे गोष्ठा लयसु भू गणे भू सुर सुंदर कीर्तन हम बताएंगे बाद में पीछा ब्राह्मण गुरु वैष्णव पीछे बिल्कुल कुछ मत करो भजन ना करो घर चले जाओ अच्छा है बच जाओगे कम से कम नहीं तो एकदम समूह सत्यनाश इधर बताया कि देखो क्या बताया अभी वो जो बन्ही सूर्यो ब्राह्मण भी हो वैष्णव सबसे तेजियान है आग जैसा आँख से भी बढ़ के आंख तो कुछ नहीं है आंख से जल गया तो मेडिसिन अप्लाई करोगे तो प्लास्टिक से जो हो सकता लेकिन इसलिए जड़ोभर जी कैसा जड़ोभर जी के सामने वो जो रुहगण है कितना रो रो के बता आप बताओ आप कौन हो मारा तो बहुत अपराध हो गया आप कौन हो ऐसा करके रोया बोले हम इंद्र भगवान का जो वज्र है उससे डरता नहीं हम जो वायु देवकता का अस्त्र है उसमें डरता नहीं हमको अनिर, जल देवता का अस्त्र से हम डरता नहीं हम डरते हैं ब्राह्मण विष्णु से हम बड़ा भारी डरते हैं शंके, वृषम ब्रह्म शंके शंख्य हम हमारा डर है शंका है बहुत डरते हैं शंके वृषम ब्रह्म कुलाभ ब्रह्मकुल ब्रह्म का अगर जाने में अनजाने में हमसे अपराध हो गया बस पूरा हो गया और कभी नहीं कोई रास्ता खुलेगा कोई रास्ता खुलेगा नहीं और जितना भी तुम्हारा कोई आ, आ, कोई क्वालिटी नहीं है बिल्कुल अगुण का खजाना है अगुणों का खजाना है फिर भी चलेगा महाराज कोई बात नहीं क्यों गुरुविष्णु भाई ज्वेल, चिंतामणि, स्पर्शमणि भी नहीं चिंतामणि, वो अगर चाहे तुम्हारा अंदर में सारे गुण दे दे सारे भरपूर दे दे हो जाए बस लगे रहो बस सिर्फ लगे रहो और कुछ नहीं चाहिए सिर्फ पकड़ के रखो पार हो जाओगे और कुछ नहीं ये शास्त्रों का सिद्धांत है सिर्फ जोड़ जबरस्ती पकड़ के रहो, वो तो पार कर लेगा तुमको हम एक और उदाहरण भी देते हैं जैसे एक ट्रेन है एक ट्रेन 22 बग्गी है बॉम्बे मेल है ना 22 बोगी इस 22 बोगी को एक इंजिन पकड़ के ले जा रहा है एक इंजिन उसको पकड़ के ले जा रहा है सचो बाईस बोगी और जो मालगाड़ी है उसमें तो रहता है कि पचास पचपन साठ बोगी भी रहता है है ना लेकिन वो इंजिन जो है उसको पकड़ के ले जाता है ये उदाहरण जो है मिसाल जो है एग्जांपल। यू मस्ट रिमेम्बर इन योर लाइफ जब तक इंजिन का साथ ये जो बोगी है डब्बा जोड़ा हुआ है तब तक जाएगा अगर बम्बे तक तो ट्रेन को जानी है बम्बे तो वो चला जाए। अगर जोड़ा हुआ है अगर कोई भी डब्बा कनेक्शन लूज हो गया समथिंग लूज हो गया तो वो बुढ्ढी बोगी जो जहां के तहा पड़ा रहेगा इंजन का कोई कसूर नहीं इंजन बोले हम क्या करें हमको हमको पकड़ के नहीं रखा हम तो बम्बे चलाए इंजन बम में चला गया लेकिन वो बोगी जो पीछे वाला किसी को ध्यान नहीं वो कट के पीछे रह गया बस वो पीछे रह जाए शुद्ध गुरु वैष्णव को गाली मत दो उसका कोई कसूर नहीं है तुम्हारा कुछ खाने के लिए नहीं है जो पुनामी मिले वो तुम्हारा सामने जंजाल का मापिक फेंक के चला जाएगा जा ले खा ले सब फेंक के चला जाएगा वो सब डरता नहीं हम सोचते है कि हमारा मापिक पोशु है गुरु वैष्णव ऐसा नहीं ऐसा नहीं है उसका बारे में चिंता करो तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए हिदाय नहीं तो मरोगे कोई बात नहीं तो जो बोगी जो है पीछे रह जाए शुद्ध गुरु वैष्णव का कोई दोस्त नहीं उसको पकड़ के नहीं रखा दिखा लिया कोई काम नहीं क्या करें हम हमको पकड़ के नहीं रखा वो छोड़ दिया हमको राम नाम जपना पराया मालापना यही बात है राम राम राम राम परायमालापना राम नाम जपना पराया मालापना यही काम के लिए हम आया है क्या इसी काम के लिए आया है भजन में पोपा जी बड़ा सुंदर लिखे प्राण अछार से हितु प्रचार जिसका प्राण है उसी का जवान से हरिकथा निकलेगा कीर्तन निकलेगा चाहे तुम कुछ भी करो कुछ कर नहीं पाओगे हमारा बैखानस महाराज जी को वैखानस महाराज जी उड़ीसा का नाम सुने हैं इतना बड़ा वैष्णव है जब वो गंज गंजू ड दिश, गंजाम डिस्ट्रिक्ट में जब प्रभुपाद का जो प्रवचन है वो देना शुरू कर दिया तो पूरा समाज का आदमी उतना खिलाफ गया क्या बोल रहा है यह सब चैतन्य वहां का प्रचार किया तो सारे आदमी उसका खिलाफ चला गया उसको मार डालो इतना पावरफुल वैष्णव है पहले उसको बहुत सारे चीज पता था बहुत बहुत सारी चीज उसका बाद शुद्ध वैष्णव हो गया प्रभुपात के चरण में हो तो नित्य पर्षण है ही है तो दिखाना है तो समाज का जितना सारे आदमी है बड़े बड़े आदमी भले इसका प्रवचन नहीं बंद किया जाए तो हमारा मार्केट खराब हो जाएगा क्या क्या किया मंत्र तंत्र षंत्र करके मार डालो इसको कितना तंत्र किया कितना मंत्र किया जिस आसन में बैठे इतना मंत्र किया जो कोई भी वैसे मर जाएगा लेकिन महाराज आराम से प्रभपात को शरण करके बैठा कोई प्रवोचन देने जाए तो मुख बंद हो जाएगा ऐसा मंत्र किया है वो शख्स एकदम हंड्रेड परसेंट इतना बड़ा तंत्र किया महाराज आसन में बैठ के पोहपात का शमरण करके प्रवचन दिया दो घंटा उसके बाद जो लोग तंत्र मंत्र किया और जिन्होंने कराया पैसा दे सब जाके चरण में गिरा बोला हमको क्षमा करो आप। आपको मारने के लिए किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ जहां सुदर्शन चक्रो रहता है भक्तों का पीछे कुछ भी करो तुम्हारा गला काट के फेंक देगा निसिंग भगवान है वो जानते नहीं हो खेला करने के लिए आए हो खाने का साथ कुछ का, कुछ मन तो तुम तो सर्वजन करो तो गुरु वैष्णव को समझ जाता है उसका तो कुछ नहीं होगा लेकिन तुम्हारा सप्ताश हो जाए ऐसा होगा कि तो जिंदगी भर कुछ नहीं होने वाला। बी केयरफुल सावधान हो जाओ ये जो प्रभुपात जी ने बताया प्राण अछार सेहत तो उप्रचार प्राण अगर है प्राण का मतलब क्या है सब आदमी बोले हमारा तो प्राण है प्राण है ना घूम रहा है खा रहा है घूम रहा है प्राण है, प्रान है। पोपा बोले इसको प्राण नहीं बोला जाता प्राण अच्छे जार से हेतु प्रचार प्राण किसको बोलता है बोले शरणागति को इसका व्याख्या भक्ति मीनू ठाकुर ने किया पोपा ने बोला क्या प्राण अच्छे जार सेहत प्रचार भक्ति मीनू ठाकुर इसका उत्तर दिया प्राण का मतलब जानते हो शिखाय शरणागति भक्तर प्राण सिखाए शरणागति भक्तर प्राण भक्तों का प्राण है शरणागति भक्तों का प्राण शरणागति भक्तों का प्राण है यह अगर ना रहे तो करोड़ों जन्म भजन करते चलो कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा जो चर्चा हमने शुरू किया था वो चर्चा बड़ा गंभीर चर्चा है उसमें अकामो सर्व काम वोक्ष काम उदारो धी तीव्रेनो भक्ति योगे नजेत पुरुषम परम जिसका पास कोई कामना वासना नहीं है जिसका हृदय में उसका तो कोई चिंता नहीं और काम अगर सर्व काम है कामना वासना पूरा भरपूर है तो भी कोई असुविधा नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं अका सर्व काम वोक्ष काम उदार थी मोक्ष काम अगर मोक्षकामी है तो भी ठीक है चलो कोई बात नहीं लेकिन उसका अगर हृदय उदार है दिल खुला है तो तीव्रेण भक्ति योगेनो नो पुरुषं तो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का आराधना करो परम पुरुष श्री चैतन महापुरुष का आराधना करो इसे बार बार सुखदेव गोस्वामी जी भी भागवत में बताए परीक्षित महाराज जी को राजन तुम एक काम करो हृदय स्त हे राजन हृदय में केशव को बैठा लो सारे सुविधा हो जाएगा हृदय में केशव को बैठा लो सारे सुविधा हो जाएगा और हम लोग गौरी दर्शन में बोलते हैं जे गौरंग महाप्रभु को हृदय में बैठा लो हैं। आ उसमें संसार और सिंधु इत्यादि स्लोक हम बताया था यही बात है शुद्ध भजन का जो रास्ता है इतना गंभीर है बहुत सोच समझ के शिष्य बनाना चाहिए बहुत सोच समझ भक्ति मनो ठाकुर ने रोया है एक एक आर्टिकल लिखे हैं रोया है भक्ति मनो ठाकुर रोया है अगर ये वैष्णव समाज आचार्य जो लोग अगर चिंता ना करे पूरा वैष्णव समाज विनष्ट हो गया नष्ट हो जाएगा विनष्ट तो नहीं होगा क्योंकि भक्ति का भी कभी अवरुद्ध नहीं होने वाला लिखा हुआ है भक्ति का भी कभी अवरुद्ध नहीं होने वाला तो ऐसा खतरनाक अवस्था पैदा हो जाएगा। खो सोच विचार के शिष्य बनाओ ये भजन करेगा कि नहीं करेगा नहीं तो हरिभक्तिविलास में जो है नहीं तो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा तुम जो कुछ भी हो तुमको भोगतना पड़ेगा सोच लो काल ये सब चर्चा किया जे राजन तस्मात्वात्मना सर्व दे के राजन हरि ही सर्वत्व सर्वदा हरि को ही हरि ही सर्वत्व सर्वदा श्रोतव्य हरि का कीर्तनी सुनना चाहिए हरि का कीर्तनी करना चाहिए सोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य शरण भी होनी चाहिए भगवान निर्णाम सारे मानव जाति के लिए यही प्रेस्क्रिप्शन यही विधान है दैट इज द ओनली प्रेस्क्रिप्शन मानोगे तो ठीक है परहेज पहरे करोगे तो ठीक है मेडिसिन काम करे दवा काम करेगा और इसका बाद एक सुंदर श्लोक पिबंती जे भगवत आत्मन हो सता कथा सवन पटेशु सं पुनंति विषयो विषय विदुषिताशय व्रजंति सरो सरोहा आह सुनने वाला चीज है पिबंध जे भगवत आत्मन स्वता कथाम शवनपुटीशु जे लोक भगवान का अमृतमय वानी ये कान देखे के का से मुखारा से जो कथा पिघलते हुए ये अमृत पिजूष निकालते हुए हमारा कानों में आ रहा है कान को ऐसा करके सुनो कोई ऐना हो जाए कान में ये कान में ये कथा सुनने वो कान में ऐसा नहीं जैसे आप देखोगे बेनुगीता हम चर्चा करेंगे बहुत जल्दी इच्छा है वहां देखोगे गोमाता गो, गो बछरा वृंदावन का जब भी भगवान का वंशी ध्वनि भई तो कान को ऐसा करके खड़ा करके वंशी ध्वनि का जो अमृत है पी रहा है स्तनोपय को बोला बछड़ा है बछड़ा छोटा छोटा बचरा मैया का स्तन पी रहे गो माता का जब भी कृष्णों का वंशित ध्वनि खान में आया और स्तनपान बंद कर दिया ऐसा रह गया स्तनपान करते बछरा जो स्तनपन करते करते जब भगवान श्री कृष्ण का वंशी ध्वनि खानों में आया बस तुरंत सारे बंद खाना पीना हिलना भी बंद जस्ट लाइक स्टैचू जैसे स्टैचू हो गया हम इस बारे में चर्चा करेंगे इस दफे हमारा चर्चा का विषय ज्यादा होगा दसम स्कंदों का जो गंभीर विषय है थोड़ा बहुत इच्छा है इस दफे हम जैसे पंचम स्कंदो सपन बहुत चर्चा किया अगले अगले हरिकथा में इस दफे भी, भी करें और उतना नहीं कर पाए क्योंकि वो शेष रह जाता शेष लीला जो चर्चा है वो अधूरा रह जाता तो एक, -एक समय का जो हरिकथा है नया नया होता है ये नहीं कि पहले हम भागवत कथा सुना महाराज से और नहीं पहले सुना है ये कथा जो नया है फिर दोबारा कोई जगह होगा वो कथा और नया है नया नया सब दर्शन विचार सुनने को मिले यही ठाकुर जी का यही कृपा अनंत कथा सागर है इसमें पुराना बोल के कुछ कुछ नहीं है तो पिबंत जी भगवत तो आत्मन सताम कथा मृतम श्रवण पुटेश संतम आहर निश साधुगुरु विष्णु का मुखारविंद विंद से भगवान का जो अमृतमय वाणी अमृतमय कथा जो पिघलते रहते हैं निकालते रहते हैं उसको सुवर्ण पुटीश संभृतम हर वक्त ये अमृतमय कथा को सुनते रहो इसमें क्या हुआ क्या होगा बोले सब सारे समाधान हो जाए बोले पुनं तिथे विषय भिशो, विदुषितास यम विषय में जो कलुषित अंतकरण वो तुरंत शुद्ध हो जाएगा ऐसा नहीं कि टाइम लगे तुरंत शुद्ध हो जाएगा हृदय और ब्रजंथी ब्रजंथी बने ब्रज मतलब जाना ब्रजंती तत् तो चरणों सरोहांतिकम भगवान का जो चरण कमल रूपी जो वृक्ष का भेला है वो उस चरण में आप पहुंच जाओगे आनंद से एकदम अनायास पहुंच जाओगे कोई चिंता नहीं एक काम करना है तमाम दुर्गुण का खजाना हो भले ही खजाना हो तो उसमें नो प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं इतना काम करना है कि गुरु वैष्णव को अनुगत करना है गौरव वैष्णव का उसका बात मानना है बस इतना ही करो बाकी देखो कहां से तुम्हारा अंदर इतना पावर आ जाएगा कितना हमारा सामने देखा मूरख आदमी कुछ नहीं जानता घंटा बोर हरिकथा बोलते रहे कोई एडुकेशन भी नहीं एडुकेशन नहीं है टू तक पढ़ा भी नहीं है वन टू टू तक गरीब खर का बस संग में रहा मेरा अब तुम्हारा सामने दो घंटा तीन घंटा बोलते रहेगा हरिकथा कुछ नहीं जानता ऐसा ऐसा पावरफुल है तो ये जो है अभी हम बहुत संक्षेप में बताएंगे दूसरा स्कंध का तीसरा अध्याय है अगर तुम्हारा अंदर में कोई कामना वासना है वो पूर्ति कर लो और बिना पूर्ति मरोगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा पूर्ति कर लो जिस देवता का अर्चन करो वो देवता तुमको आशीर्वाद दे देंगे देगा ना वो आशीर्वाद दे देंगे इसमें सुंदर सब विचार है एक एक देवता को पूजा करो तो एक एक चीज मिल जाए हमने वो पूरा श्लोक ही बताएंगे और ज्यादा हम नहीं बताएंगे और यहां सुंदर है अगर बल्कि हम तो बीच में से पढ़कर पहले से नहीं मतलब इतना पाठ के क्या करेंगे? दो एक्सैंपल हम दे दें यज्ञम जजीत, जसस्का म कोशो काम प्रचेत सम विद्या कामस्तु गिरीशम दर्थम उमा सतीम दुख चाहते हो तो उमा देवी को जन कर दुख हो जाए दुख हो जाए और विद्या चाहो तो गिरीश लेकिन जगत का और अपराखित ठाकुर जी को शंकर भगवान को बोलो वैकुंठ जो बोलो वैकुंठ तो का है तो आपको भक्ति का विद्या दे दे नहीं तो जरूर विद्या दे देगा। है ऐसा करके धीरे धीरे उदाहरण दिया और जैसा यह आप आराधना करते रहो आयुष काम ओसिन पुष्टि काम इलाम जजेर है आयु आयु अगर चाहते हो कि ओसिनऊ देव दो वचन है ना आयुष्का ओस्ि नौ देवो पुष्टि काम इलाम जदित इला एक शक्ति का नाम है इला पुष्टिका हो जाए प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोको मातरोन मां आदिति मा दे दित, माँ मा तो इसका दर्चन करो तो भोत सूर्य का अर्चन करो गणपति देवता का, गणपति देवता का अर्जन करो तो तुम्हारा समाज में आधिपत्य होगा ऐसा करे पूरा एक एक देवता का अर्चन के बारे में बताया है लेकिन अंतिम में बताया गया कौन से श्लोक जो हमने दोहराया पहले अकाम सर्व काम काम उदार दी भक्ति जोगे नजे तो पुरुषम परम अब सोच लो क्या करोगे आप सोच लो क्या करोगे ठाकुर जी का चरण भजन करोगे तो ठीक है ठाकुर जी का चरण भजन करने से सब ही मिलेगा सब मिल जाए ये जो ठाकुर जी का चरण भजन करने से ऐसा कोई चीज नहीं कि मिलता नहीं क्योंकि वो खुद ठाकुर जी है स्वयं परमेश्वर आप परमेश्वर ये देवता लोगों को थोड़ा आशीर्वाद करके रखा है कि तुम लोग पूर्ति करो किसी का आशा आकांक्षा जो है पूर्ति करते रहना ये ठाकुर जी का आशीर्वाद से दे रहा है गीता में ठाकुर जी बोला है जो चीज देवता लोग आपको दे रहे हैं वो कौन दे रहा है हम ही तो दे रहे हैं जो देवता लोग को अर्चन कर रहे हो वो भी वो नियम क्या है बोले वो पूर्वकम वह हमारा ही अर्चन है लेकिन अविधि पूर्वक हम ये विधि नहीं है विधि तोड़ फोड़ के उल्टा रास्ता पे जा रहे हैं अगर कुछ चाहिए तो खुद जगह एप्लीकेशन जमा दो तुम तुमका मामार तुम्हारा क्या इतना नंगापन है इतना भिखारी हो कुछ नहीं है तो मांगना है तो खुद राजा का पास जाओ खुद मालिक जो है कहा चपरासी का पास क्यों जा रहे देवता लोग तो चपता चपरासी है खुद मालिक का पास जाके बोलो जो मालिक हमको ये चाहिए तो बोल दो इसलिए चैतन महापू जी ने बताया चैतन महापू जी क्या बताया पहले गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकौर प्रभु कहे हमा पूजो हम ही बोला ना हर बकत भागवत चर्चा करो कुछ भी शास्त्रों का चर्चा करो लेकिन गौरी दर्शन का लाइट पे चर्चा करो गौरी दर्शन का जो विचार है इसका ऊपर चर्चा करो जैसे काल बोला था न ये ठाकुर जी का प्राण है किसका विश्वास है किसी का विश्वास है ये ठाकुर जी स्वयं है मंदिर में किसी का विश्वास है बोले ये ठाकुर जी साक्षात खड़ा हुआ है विश्वास है कितन कर रहे सब करते हो बहुत सारे करते हो लेकिन तुम्हारा विश्वास है कि नहीं तो विश्वास सालगाम पकड़ के बोल जो हमारा पूरा विश्वास है यही ठाकुर जी है साक्षात तब तो ठाकुर जी है विश्वास नहीं तो ठाकुर जी कैसे रहे इसी बात का जैसे हम चौत चौथा में हैं काल रघुनंदन आचार्य को अभी बताया था चौतन चौथा में हैं गोपाल जी वृंदावन से वृंदावन गोविंद मंदिर का उधर उसका एकदम बगल में ये गोविंद मंदिर इधर गोपाल जी का मंदिर था वो गोपाल जी वृंदावन से चलते हुए आया है कहा ब्राह्मण का उड़ीसा में आया उड़ीसा में आया साक्षी देने के लिए छोटा छोटा विप्रो और बड़ा विप्रो का कहानी है पढ़ लेना बड़ा विप्रो बड़ा मुसीबत में गिरा हुआ है वो सच्चा बोले तो पूरा फैमिली खुद खुदकसी करे आत्महत्या करे तो वो बाद में क्या हुआ छोटा विप्रो बोले ठीक है हम ठाकुर जी को इधर ले आएंगे उसका बाद ठाकुर जी बोले क्योंकि वो साक्षी है तो ठाकुर जी को ले आने के लिए गए ठाकुर जी चलो ठाकुर जी चलो साक्षी देना पड़ेगा तुमको अब साक्षी माना था तो ठाकुर जी बोले हम ठाकुर जी कोई विग्रोह कभी चलता है क्या तो तुम हमको ले जाना चाहते हो मतलब विग्रोह चलता नहीं बोलता है क्या बोलता है तो चलता भी होगा चलो जाना पड़ेगा तुमको अ ठीक है चलता तो हूं बस एक, एक, एक शेर एक शेर बोलता है ना पहले शेर के केजी हो गया एक शेर चाल का एक शेर चाल है ना ऐसा चावल रोसई करके हमको खिलाना और और क्या है हम चलते रहेंगे और हमारा नूपुर हमारा पैर पे पैर में जो नुपुर है उसका आवाज है छुम छुम आप पीछे मुड़ के देखना नहीं आवाज से आपको पता चलेगा हम चल रहा है लेकिन अब पीछे मुड़के देखोगे तो बस तब हम आज चलेंगे वहां रह जाएंगे ये साक्षी गोपाल का कहानी है उधर खीर चोरा गोपीनाथ का कहानी है कितना हम बताएंगे खीर चोरा गोपीनाथ साक्षात माधवपुरी के लिए खीर चुरा के रखा है चोर नाम लिया जिन ज, ज, ज, ज, जितना दिन तक धरती रहे तो वो चोर है चोर नाम किया चोर भी कोई नाम हुआ ठाकुर जी बद नाम चोर चोर का नाम खीर चोरा को पिना चोरी किया खीर माधव बिंदु ब्रिया को देने के लिए तो इतना सारे घटना है फिर भी हमारा दिल में कोई विश्वास है नहीं कारण क्या है कारण है अपराध अपराध के कारण हमारा हृदय इतना पैसिव हो गया कोई रिस्पांस नहीं है कोई रिस्पांस नहीं जैसे एक मैग्नेट है चुंबक एक मैग्नेट है ये मैग्नेट के सामने लोहे का टुकड़ा है लेकिन वो अट्रेक्शन नहीं हो पा लोहे का टुकड़ा है लेकिन मैगनेट भी है बहुत पावरफुल लेकिन लोहे को खींच नहीं रहा है क्या कारण है वो उसका रास्टिंग हो गया। फेरिक ऑक्साइड का फेरिक ऑक्साइड का एक लेयर बन गया फेरिकाइड लाल मोर्चा रास्टिंग फेरिक ऑक्साइड का इतना लेयर हो गया मोटा कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर नहीं जा रहा जब तक मैग्नेटिक फील्ड बाहर ना जाए तो उसको खींच के लाना संभव नहीं संभव है नहीं लोहे का ऊपर लोहे का ऊपर रस्टिंग हुआ लोहे का ऊपर बहुत सारे रस्टिंग हुआ मैग्नेट का कोई दोष नहीं इसे खींच नहीं रहा देखो बेशा तक बेशा तो बेशा चरम मंगल हुआ उसका हुआ नहीं हरिदास ठाकुर के जिंदगी बड़ा साधु बन गया लिखा हुआ है हो गया ना इतना बड़ा साधु बन गया कि उसका दर्शन के लिए अभी देश देश गांव गांव से बड़ा बड़ा महान्ति लोग उसका पास जाते हैं बड़ो बड़ो महान्ति तार दर्शन द जानती बड़ा बड़ा महान्तो लोग इसका दर्शन के लिए जाते हैं हरिदास ठाकुर का उधर आया था ना तो विष्या ही है हैं? लेकिन वो बड़ा साधु बन गया हम इतना बड़ा बेशा है कि हमारा मंगल नहीं हो रहा है चिंता करो यहां जो है तिब्रेन और योग जो कुछ भी मांगना है तो मांगो डायरेक्ट ठाकुर जी का फांसी हो। दूसरी जगह मत जाओ क्योंकि ठाकुर जी का पहले से एक वादा है जो मांगे कुछ चीज से हो तो हम तो तो तो दे देंगे कोई बात नहीं और मांगने का बाद उसको रक्षा करना ये भी मेरा रिस्पांसिबिलिटी है है ना मांगे तो मांगे हम दे देंगे उसका बाद वो उसको उसको रक्षा करना ये भी मेरा जुमा है है ना गीता में बोला है ना ठाकुर जी हाँ वह हम दे देंगे और उसका बाद उसको रक्षा भी हम करेंगे बाद में भागवत जी महापुराण में सुंदर ये इसमें विचार आता है तरबो किंग न जीवंती भस्ता किंग न ससंती न खदंती न मेहंती किंग ग्रामे पसवो अपरे भले तरबो किंग न जीवंती भस्ता किंग न ससंती उतो न खदंती न मेहंती किंग ग्रामी पशबोपरे वृक्षो लोग तरवो किंग न जीवंती ये जो पेड़ पौधा है वो की जिंदा नहीं है तो जिंदा है पेड़ पौधा जिंदा है ना लेकिन बोल नहीं पाता कुछ पेड़ पौधा जिंदा है जिंदा है ना तरवो किंग न जीवं क्या पेड़ पौधा क्या जिंदा है ना ऐसा माफिक जियोगे तुम आ, ये भी कोई आदमी का जिंदगी हुआ तरवो किंग न जीवंती भस्ता किंग न सुनती कामार साल देखा ब्लैक स्मिथ लोहे का जो निर्माण करता है लोहे का छुरी कटारी लोहे का निर्माण करता है ना वो उसमें हा पर है ना हवा दे चलता है हवा हा। हा। हाँ चलवाता है ना हा पोड़ बोलता है बंगला में वहा वायु को संचालन करता है उसमें हवा जाता है और उसमें उसका निर्माण होता है ठीक से पिटाई करके लोहे को लाल कर दिया उसके बाद पिटाई किया पिटाई करके फिर निर्माण करता है तो तुम क्या वो जो सांस लेते हो ऐसा ऐसा करके तुम क्या वो लोहे खाने में लोहे का जो ब्लैक स्मिथ है वहां का वो हापुड़ जैसा रह जाओगे जैसे चमड़े का बना हुआ है करता ऐसा तुम्हारा भी सास चलता है उसका भी सास चल क्या माने रखा है तरवो किंग न जीवंती भस्ता किंग वो भी कोई, कोई सास नहीं ले रहा है क्या वो भी तो सास ले रहा है न खदंती न मेहनती न खदंती न मेहंती कि गाँव में पशुओं परे गांव का जो कुत्ता बिल्ली जो है सियाल है गिदर है वो क्या वो लोग खा, खा, खाता नहीं वो भी खाता है वो भी खाता है टट्टी पेशाब करता करता नहीं वो तो ग्राम का पशु है गीदर है कुत्ता है बिल्ली है सब खाता है और टट्टी भी। तो ये अगर जिंदगी का सिम्टम है तो जियो तुम सौ साल जियो हमारा कोई तो ये क्या कहे हम न खदंती न मेहंती किंग गाव पशु अपोरे तो गांव का पशु जो है वो लोग के खाता पीता नहीं है तुम खाते पीते तो तुम आदमी बन गया ये हम नहीं सुखदेव ये जो सुंदर है सोनकादी ऋषि सोनकादी ऋषि बोल रहे कथा सुनते सुनते बड़ा आनंद आया बोला ठीक ऐसा ही बात क्या वृक्ष क्या जिंदा नहीं है क्या भस्ता क्या सांस नहीं ले रहा है क्या खाना पीना और जो ये क्या सबके सभी का जिंदगी में है ना इसलिए वैशिष्ट मुनि बताया ना है वैशिष्ट मुनि तो सुन दो श्लोक बताया क्या करोगे सुन के क्या करोगे गुस्सा आ जाएगा अब बाद में बाद में ये जो है साब बीड़ बराहोष्ठ खरई संस्तुत पुरुषः पशुः नौजत कर्ण पथोपेतो या तो नाम गदाग्रचह सबीडो सौ मैने वो कुत्ता है वो सुअर है बराहोष्ठो है ख मैने वो जो खच्चर है ख जो क्यों को ऐसा गाली दे रहा है बोले ये तो प्रेम का गाली सब बीड़ बड़ा खरई संस्तुत पुरुष पशु और जो तुम देखते हो आदमी है क्योंकि आत्मा है पुरुष का व्याख्या किया था पूरे देह वसती पुरुष वो पुरुष है वो पुरुष को पशु बोला गया भागवत में बोले वो पोशु का बराबर है ने कर्ण या तू नाम गदाग्रज जो ठाकुर जी का नाम सुना ही नहीं कान में और कीर्तन कथा कुछ करता ही नहीं नौजत नामो गदाग्रज गदाग्रज गदावृत भगवान हरि का कोई कथा कीर्तन कान में गया नहीं तो वो पुरुष पशु है पशु और उसमें कोई भेद नहीं एक ही है अब इसका बाद सुंदर ये जो थोड़ा स्तुति किया सनकादऋ कह रहे हैं सुंदर सुख सुनते सुनते रहो आदमी का सिंटम जो है आदमी बनोगे मनुष्य उसका सिंटम क्या है इसका बारे में दिखावा भले सीर बराहोष्ठ खरई संस्तुत पुरुष पशु नौयत कर्ण पथो पे तो या तो नामो बिलबतोरुक्रम विक्रम जिनतर्णपुटे नरस जिहासती दुरीके सु न चो नजोपगुर गाय गाथा बीलबोरक्रमविकक्रम जिनतकर्णपुट नरस जिह्वासतीदुरीक सूत न चोपगती ऊर्गा वह परम पट्टिरीटजुष्ट उपयुत्तम तो नमेद मुकुंदम वह परट्टिरीटजुष्ट उपयुत्तम तो नमेद मुकुंदम बर्यते ते नयने ना लिंगान विष्णुर्न निरीक्षत जे पाद नृणम्तौ द्रुम जन्म भाज क्षेत्र निजत हरेर्जौ जीवनछव भगवत रेणु ना तो मर्तभित श्री विष्णुपया मनुजस्तुसा छं छवो यस्तू न भेद गदश्म हृदय वतीद जद गृम नाम दे जलम गात्रोह सुहा कितना सुंदर देखो बले बीले बतोरुक्रम विक्रमान जे नृन स्रनं शन कर्ण कुटेश नरस्य जो आदमी का कानों में ठाकुर जी का कथा नहीं गया वो कान एक एक जो गर्तो है ना गर्तो जानते हो बील, बील, बील मतलब गर्तो ये गर्तो, गर्तो का काफ रहता है चुहा रहता है ये गर्तो का बराबर कोई क्या है कान बीले वतो उरुक्रम विक्रमानो जेन न षंत कर पुटे न जिसका कानों में ठाकुर जी का वानी नहीं गया कथा नहीं गया उसका एक कान जो है कान नहीं रहने का बराबर है तो गर्दों का बराबर उसमें सांप चूहा बिल्ली उसमें सांप चूहा बिल्ली जो साफ चुहा उसमें क्या है उसमें उसमें अड्डा अड्डा बना लेगा उसमें और जीवा असती दादरी के वसुतों नौ चौप गायर गाय था ये ठाकुर जी उगा उगा उरु, था उरुक्रम भगवान का कीर्तन जो जुहा नहीं करता होगा तो वो क्या है जो फोग है बेंग है है बैंग बैंग बैंग जानते हो उसका जो जुहा हैंग करते हैं ना बैंग बराबर क्यों वो जो फोग है बैंग है वो अगर नहीं चिल्लाता उसका समस्या कम होता वो तो चल वो जो चिल्लाता है गैंग गैंग गैंग उसमें क्या होता है सात का पता चलता है जाके खा लेता कम से कम तो चुप रह जा भगवान का कथा ना बोले ठीक है नहीं बोलना कम से कम तो चुप हो जा वो भी वो भी नहीं जाए गैंग करता है उसका क्या कीमत है फिर आके साथ पता चल जाता इधर खा लेता ऐसा जीवा औष औसत दादूरी की वो सुतो नौ गाय उपगाय तो भगवान का कथा कीर्तन नहीं करता है तो जो जवान है वो जो जुहा है वो बेकार है और अगर मस्तक भी है बड़ा ऊंचा मस्तक राजा का मस्तक है राजा हुआ तो क्या हुआ मस्तक में एक बड़ा मुकुट शोभा दे रहा है इतना बड़ा मुकुट मुकुट है ना अयोध्या शास्त्रों में बोला हुआ है भारह परम पट्टीरीट जुष्टम ओपी अंगम उत्तम अंगम मतलब मस्तक उत्तम अंगम मस्तक जो है उसको उत्तम अंग माना उत्तम अंग मस्तक और मस्तक का कोई वैल्यू नहीं है अगर मुकुट भी हो पगड़ी भी हो क्या है जो भगवान चर भगवान के चरण में नमन ना करे दंडवत ना करे भार परम पट्टो कीट जुष्टम उपी उत्तम अंगम नौ नमित मुकुंदम ऐसा करके सुंदर व्याख्या हुआ इसके बाद चौथा हम तो बता दिया इस कंध में जो देवता लोग जो जो देवता का अर्चन करोगे वो, वो आपका मिल जाएगा शाम को सायकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करेंगे ठाकुर जी अन्य चिंतन तो जी जना उपास उपासते तेसाम युक्ता नाम जोगोख्य महाम्या जो, जो प्रॉमिस कमिटमेंट है एक मात्र तो ठाकुर जी छोड़कर कोई नहीं किया किसी देवता का हिम्मत नहीं है एकमात्र तो कृष्ण भगवान ने बोला तो ये अन्य चिंतन मतलब जो वो तो सुते हो उसको दे देंगे खेम मतलब उसका बाद उसको प्रोटेक्शन देना ये भी ठाकुर जी कह क्या किया था ना धुव महाराज को प्रहलाद महाराज को धुव महाराज को किया प्रल्ला बहुत सारे उदाहरण है तो ये चार करो विचार करो हम तो चाहते हैं एक श्रोता एक श्रोता चाहता हूं जिंदगी में एक श्रोता मिल जाए और हमको वो कोई वक्ता भी मिल जाए तो हम बैठ के सुनेंगे तुम थोड़ा बोलो, लो बोले क्यों हारा आप तो प्रवचन करते हो क्या हुआ उसमें हम सुनते रहेंगे हम तो ठाकुर जी का पास प्रार्थना करते रहते हैं ऐसा कोई वक्ता लाहो कि मेरा हृदय क्यों समझे वो भी बोलते रहे हम सुनते रहे हमारे इच्छा आप में कोई बोलना आता है तो बैठो हम सुनेंगे कि जैसे चौतुसन है चौथु सनों में एक बोलते रहते हैं और तीनों सुनते रहते हैं हैं है ना नव है नव में एक बोलते रहते हैं और बाकी आठ सुनते रहते हैं और वो चुप हो गया दूसरा जोगेंद्र जो वो बोलते रहते हैं बाकी चुप रहते है। नियम है सवर्ण कीर्तन चलो हमको सुनाओ थोड़ा हमारा इच्छा हो तो लेक्चर देने का हमारा कोई इच्छा ही है ही नहीं क्या करें जो भी है इधर देखो सारे जो देवता लोगों का आराधना पूजा पाठ करोगे उसके द्वारा जो आपका अंदर में जो इच्छा है वो तो पूर्ति तो हो जाए लेकिन उसका बाद कोई जिम्मेदारी नहीं है हम हाँ। लेकिन ठाकुर जी एकमात्र है जो बाधा किया ठाकुर जी वो गीता में है ही है पाठ के देखना पाठ करके तेसाम निकताभियुक्तान जोगोखे में बहाम्य हम हाँ। उसका जोग और खेम स्वयं मैं बहन करे इसका बहुत सारे प्रमाण है है ना दक्षिण भारत में जो ब्राह्मणों का प्रमाण है ना जोग खेम बहामी दक्षिण भारत का एक। वो ब्राह्मणों ने जोगोक्षेम बहामी हम ये जो श्लोक है उसको लाल पेन से काट दिया कलम से बोली ये तो ठीक नहीं है बहमी अहम बहमम तो काट दिया तो ब्राह्मण बड़ा सुंदर ब्राह्मण था फालतू ब्राह्मण नहीं है और तो बोला ठाकुर जी स्वयं दे नहीं कि किसी से दिलवाए हो सकता किसी से दिलवाए डायरेक्ट दे एक वही नहीं सकता बोल के वो जगह बोले थोड़ा एडिटिंग कर दिया थोड़ा एडिटिंग कर दिया और बाद में उसी दिन ब्राह्मण भिक्षा में गया पूरा दिन कोई भिक्खा नहीं मिला ब्राह्मण का नियम था जो भिक्खा है उसी दिन वो खाएगा संचय नहीं रखेगा उस दिन कुछ भिखा नहीं है पूरा दिन हो गया ब्राह्मणी सोचते रह गए भाई बारह एक बज गया, गया। कब हम रुसी करेंगे ठाकुर जी को देंगे तब तक, तक दो लड़का आया एक काला एक तो दोला। काला धोला आके एकदम बहुत सारे सामान लाया लाके ऐसा आटा चावल दाल घी सब लेके ब्राह्मणी को ब्राह्मण कर नाम से बुलाया बोलो वो तो नहीं है वो नहीं हो तो हम जानता है आटा चाल डाल हम भेज हम इधर रखो बोले तुम जैसा बच्चा है मासूम बच्चा तुमको कौन ऐसा बोझ दे दिया है वो आदमी है क्या तुम्हारा सर पे इतना बोझ दे दिया बोले क्या करे हमारा सर पे बोझ दे दिया और नहीं तो पीटेगा बोले जाओ देखे आओ हम लेके आया है और देखो मारा भी है दाग दाग दिखाया लाल लाल दाग कौन बोलो तुम्हारा पति देवता हमारा पति देव है तू मारता किसी को नहीं वो मारा है देखो दाग है पीठ में वो वो चला गया तीन तीन फिर तीन बजे अढ़ाई तीन बजे फिर ब्राह्मण आज कुछ नहीं मिला भिका कुछ नहीं मिला वो बोलते रहे क्या कहते हो बगबास कितना सारे सामान मार्केट, सा, मार्केट से भेज मार्केट से हम बोले हाँ दो बच्चा आया है दो बच्चा एक काला एक धुला और उसका पिटाई किया पिटाई किया हमने नहीं किया और नहीं पिटाई किया दिखाया है याद आ गया अरे हमने उसमें कलम चलाया लाल प्लेन बहानिया हम लिख दिया था काट के हाय भगवान हमको क्षमा करो ठाकुर जी स्वयं लेते जैसे बात को दूध का जो भंड है वो लेके आया ए क्या धन करते हो मांग के क्यों खाते नहीं माधुबंद बुरी तुमको कैसे पता है? हम खाया नहीं हमको कैसे पता जे हमको ये मैया लोग हमको ये दूध का लोटा देके बोला है, बाबा को देके दिया दे बाबा खाया पिया नहीं सब सुबह से माला फेर रहा है बैठ के जा भूखा प्यासा है जय इसलिए भैया हम क्या जाने कहाँ रहते हो इसी गांव में रहते हैं इसी गांव में रहते हैं आए काम करो लोटा को दूध पी रख देना बाद में ले जाएंगे अब लोटा तो लेने के लिए आया ही नहीं रात को सपने में आया हम तो गया था समझा नहीं मैं कौन हूँ मैं तो वही गोपाल हे गोपाल रो लोपाल रो के एकदम फुट फुट गया अरे महाराज हम भजन करते रहे माला फेरते रहे साक्षात समझ नहीं पाया क्या तकदीर मेरा फूटा है रोना शुरू कर दिया फिर सपने में बोले रोना धोना बंद करो अब मेरा सेवा करो वह है कुंज में मैं हूं जो जो नाथ द्वार में जो गोपाल है वही गोपाल मैं जंगल में पड़ा हुआ हूँ हमारा सेवा करो बहुत दिन से मैं रहा देख रहा हूं कब माधव आके मेरा सेवा करे अब आ गया तुम तो मेरा सेवा रोना धोना बंद करो खूब हुआ ऐसा है ठाकुर जी तो जो बहामी हम नहीं बम हम यहां जो है जो बातें है चर्चा करते करते इधर आया अब शुत्रदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो सृष्टि का आरंभ का चर्चा होने जा रहा है जब भी हम सृष्टि का जो रहस्य है ये सृष्टि का जो रहस्य इस चर्चा हम तीसरा स्कंद में करेंगे क्योंकि एक ही तीसरा स्कंधे होने से सुविधा क्या होगा एक ही साथ मेरा सृष्टि का चर्चा हो जाएगा और शांको जो का व्याख्या सारे हो जाएगा और दोबारा हम इधर करें तो दोबारा करना पड़ेगा दिमाग भी खराब हो जाएगा कि बुद्धि कम वाले है तो क्या बोला है बाबा क्या सब इनार जो है सृष्टि का वर्णन का पहले मंगल, मंगलाचरण हो रहा है वो मंगलाचरण कौन कर रहा है बोले स्वयं सुखदेव गोस्वामी बोले मंगलाचरण अभी तक किया नहीं बोले नहीं भूल गया था बाबा कथा बोलते बैठे और कथा बोलते बोलते भूल ही गया कि हमारा मंगलाचरण बाकी से मंगलाचरण होना चाहिए ना मंगलाचरण किया नहीं अब अभी सुखदेव गोस्वामी परमंश है उसका तो कोई दोष नहीं जैसे हरिनाम तो हरिनामित्र तो व्याकरण हरिना मित्र व्याकरण का पहले कोई मंगलाचरण नहीं है देख के उसका टीकाकारों ने उत्तर दिया मंगलाचरण है पहले करके रखा है इधर नहीं समय नहीं है इसलिए किया नहीं पहले मंगलाचरण करके आया कभी भी हमारा भी ऐसा करना पड़ता है कभी ऐसा सभा है बड़े सभा विद्वानों का सभा दस मिनट टाइम दिया जाए दस मिनट का अंदर ये सब विषय में पूरा विचार करना है और हम जाके बंदे करते रह गए होगा जय गुरु गुरुंगा गुरु जय तो बोल के गुरु शुरू कर दिया तो इसका मतलब कि यह महाराज मंगलाचरण नहीं किया हम तो मंगलाचरण घर से करके आए हैं कुटिया से मंगलाचरण किया नहीं आप देखा नहीं मंगलाचरण किया खूब किया लेकिन किसी का नजर में नहीं, नहीं है तो ऐसा है विचार सुखदेव गोस्वामी जी मंगलाचरण भूल गया अब मंगलाचरण कर रहे हैं इसका बारे में सुनो बाकी आगे हम चलेंगे कह रहे नमः नमः द सुखदेव गुस्वा कमस्मशा नम परूयसे सदुद्भवस्थ निध लील गृहशक्ति तो दवायान उपलक्ष्म भूयो नमो सद्वृजुनिदे असता, असतामसंवाखिल सत्तम पुंसां पुनः आश्रमे हंस आश्रम व्यावस्थिताग्रादाशुषे यनम स्मरण यदीक्षण यदनम यद्रवणंजम लोकोस् सब्दो विदुनोति कलमसम तस्मी सुभद्र सबसा सबसे नमो नमः क्या बोला यद कीतनम यम जदीक्षण यद वंदनम जद श्रवणम जदर्हनम जद जद जद लोकस्य शब्दों दुनो कलम सं तस्मी नमो नमः ऐसा करते करते सुंदर मंगलाचरण की ये मंगलाचरण एक शब्दों का व्याख्या करो नमो परस्मै परस्मै आत्म संस्कृत में आत्मने आत्म ने पद परस्मयी पद नम परस्मयी पुरुषा भूयसे सदुद स्थान निरोध लीलो दे अंतर्भाव लक्ष्य पत्मने माने बल्ले महाराज बात ये कि है कि ये जो विष्णु हैं ठाकुर जी जिसे उत्पत्ति स्थिति लय हम तो छोटे से व्याख्या कर रहे हैं कुछ जस्ट दिग्दर्शन बोला जिससे सदुदव स्थान निरोध ले लया शिष्य स्थिति पलय पालन आदि जिससे होता है और जिनका जिनका प्रभाव में ती शक्ति रही तो शक्ति त्रय रज तम गुण को जो दबा के रखा है दुर्गा देवी का आराधना होता है कोई जानता है दुर्गा देवी आराजना का तत्व तो तो क्या है कोई जानता है कोई सुना दुर्गा देवी जो तो है असुर को एक पैर असुर का ऊपर एक पैर सिंह का ऊपर उसका क्या तत्व तो तो है किसी को पता है कोई नहीं जानता कौन बताएगा साधु संतों को हटाओ मार के जो मठ में ना आए तब बहुत ज्ञानी बनोगे हटा दो क्यों आया तब तो ज्ञानी बनोगे हैं। कौन बताएगा ऐसा मूरख सब जो भी है इसका बहुत गंभीर चर्चा है इसका विषय में बहुत गंभीर आ देवी को स्वयं अगर रजोगुनी बोलो तो अपराध हो जाएगा क्यों चुंडी पट में स्वयं है देवी रजगुनी नहीं है काम तो देवता सब रजोगुनी का माफी कम रहेगा उतर लिखा हुआ है आनंदमयी माँ लिखा हुआ है तो आनंदमयी माँ जो लिखा हुआ है वो क्या जोगमा तो है जुगमाया बाहरी दृष्टि में ऐसा आनंद में आनंद किसको बोलता है जिसका अंदर में तुम, कोई तम रजगुन नहीं है तो वही तो आनंद माँ तो इसका व्याख्या कौन जाने बोले मजोगुनी है हाँ, मा रजगुनी नहीं है रजोगुन और तमोगुन को दबा के रखा है सिंह है रजगुन उसको एक पैर और सूर तमोगुन उसको दबा के रखा है नीचे रहना ये बहुत सुंदर का व्याख्या है कब सुनोगे चलो फाइट करते रहो लड़ाई करते रहो राजनीति करते रहो जाएगा तो कहे तो चले हमारा जाए। कोई नहीं हम अभी अभी बोलो तो चले जाएंगे हमारा कोई बात स्मरणम जदीक्षणम यदनम यद श्रवणम जदर्हणम लोकोश्विधुन कलमशम तस्म सुर्तन जिसका शरण जिसका, जिसका दर्शन जिसका बंधनम जिसका जिसका बारे में श्रोवण जदरण जिसका अर्चन करना है लोको शो शब्दो भी दुनो थी कलमश हृदय का कलमश को तुरंत नाश कर दे साफा कर दे ऐसा जो ठाकुर जी है लोको शो शो भी दुनिया इंस्टेंट अभी साफा कर देगा ठाकुर जी का कथा सुनो तो लोको लेकिन हमारा हो नहीं रहा है क्यों हम हाँ अपराध किया इसलिए हमारा दिल साफा नहीं हो रहा है सब्दो भी दुन होती कलमशम तस्मय सुभद्र शुभ से नमो नमः तस्मय हम्म देवी का चंडी पाठ में कोई अगर उ, कोई लड़का कोई अगर आदमी बोले तो गलती से बोल दे बोले, बोले तस्मय बोलता है देवी को तस्मय बोलता है नमस्त तस्मय नमस्त तस्मय नमो गलती बोलता है वो जानता ही नहीं नमस् तस्मय नहीं नमस्त तस्मी स्त्रीलिंग जानते नहीं ना मूर्ख पंडित तपस्वीन दान पराजसीन मन समंगला खेमम न विना जर्पण तस्म सुभद्र सुभ से नमो नमः क्या बोला तपस्वी दान परा यशस् मनस्सी न मंत्रिद सुमंग क्षेम न विन्न विना जदर्पण तस्म सुभद्र शुभसे नमो नमः ऐसा बोला कि तपस्वीन दान पराशस्वी न मनसी न मंत्रवृद सुमंग क्षेम क्षेम न भिन्नति बिना जदर्पण तस्म सुभद्र सुबसे नमो नमः मंगल लायक जो ठाकुर जी का कथा सुबुद्ध सुबस नमो नमः तपस्वी गण तपस्वीगण दानीगण तपस्वीगण दानीगण जशोस्वी गण मनुष्यगण मंत्रोविद गण किसी का कोई मंगल नहीं होगा जब तक ठाकुर जी को अर्पण ना कर दो दानी अगर बोले हम दान कर रहे क्या दान कर रहे हो तुम्हारा है क्या तुम्हारा नंगा बन क्या आए थे नंगा बन के जाओगे हैं पंजाब में होता है लेकिन कोई समझता नहीं पंजाब में होते रहते कीर्तन लेकिन किसी का दिमाग नहीं ऐसा नहीं दिमाग कैसा है अनुभव नहीं है कोई अनुभव नहीं किसी का कीर्तन कहते रहते क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा ये कीर्तन होता न भजले हरिका मनुआ भजले हरिका हैं क्या लेकर तू आया जग में क्या मुट्ठी बंद के आया जग में हाथ पसारे जाएगा कितना सुंदर कि मुट्ठी बंद के आया जगत में हाथ पसारे जाएगा क्या लेकर तू आया जग में क्या लेकर तू जाएगा सब कीर्तन करता है ढुल की वजह ऐसा ऐसा ढुल्की फोड़ गया बट देर इज नो रियलाइजेशन अनुभव नहीं है ती तु महाराज बोलते रहते हंसते रहते बोले एकदम फूट गया ढुलकी लेकिन एक बुद्ध भी समझ में नहीं आया आता तो ऐसा नहीं करते, ऐसा करके तपस्या ध्यान जोश, जो कुछ भी है अगर ठाकुर जी को अर्पण नहीं किया तो कोई मंगल नहीं होगा खेमम न बिंदन नबिन्नंत, खेमम न बिंदंती बिना जदर्पणम तस्मई नमो नमः अभी जो है क्या थोड़ा बहुत हो थो। सृष्टि का रहस्य बारे में थोड़ा वर्णन है इसमें हम संक्षेप में बता देंगे <coughs> नारद जी महाराज नारद जी महाराज पिता महा विश्व जो हमारा पिता मे नारद जी कैसे पिता ही है नारद जी का पिता ही ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि इतना दिन तक तो हम लोग सोचा है कि आप ही आप ही सृष्टि रचना का मूल पुरुष हो कि तो बाद में देखा आप भी किसी का वंदना करते हो क्या कर, मामला क्या है खुल्ला बताओ तो सही। हम लोग सोचे कि आप ब्रह्मा हो आप ही सब तमाम दुनिया का मालिक हो भी, कभी कभी देखते आप भी स्तुति करते हो किसका करते हो को नहीं वो बोले <laughs> महाराज ठीक से बताओ बोले तू जानता नहीं बेटा मैं जो करता हूं वो स्वयं ठाकुर ठाकुर जी वो कौन है बोले साक्षात भगवान परात्पर अखिलेश्वर इसका हम्म इसका है। ब्रह्मा बोले ये ठाकुर जी इसका ऐसा ही प्रभाव है जिसको जो सेवा में लगा दिया वही करेगा करेगा ना महाराज हमने देख के हास के लुटपुट हो जाता हमने देखा एक आदमी है लोहे ठोकते ठोकते पूरा मर गया लोहे उसका काम ही है ठाकुर जी उसको वही सेवा में लगा दिया है किसी को बाल कमाने का सेवा में लगा दिया वो बाल कमात समाज का बाल कमाने का मतलब मर गया ठाकुर जी जिसको जिस सेवा में लगा दे वही करेगा अब क्या करे ठाकुर जी का जादू है।, है कई बार बोला एक कोई आदमी को अरे सिंह जी अब तो भजन करो हाँ महाराज भजन ही तो करना है क्या करना है अब तो रिटायरमेंट का छ महीना बाकी है उसका भजन ही करेंगे छ महीना हो गया सिंह जी क्या करते हो अब भजन करो हाँ, भजन ही तो करना है एक लड़का लड़की बाकी है उसका थोड़ा शादी दे दे उसका बाद करेंगे हो गया उसका बाद हो गया और छ महीना सिंह जी क्या है अभी भी भजन अब भजन ही तो करना है तो फूटा होने वाला है उसको थोड़ा दे के पिछ जाए ऐसा करते कहते राम नाम सत्य हो गया राम नाम सत्य ऐसा है भजन हमारा सब भजन कर रहा है ऐसा है कि ब्रह्मा जी स्तुति करता है और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं देखो जो जिसको ठाकुर जी जिस माँ में लगा दिया पूर्व संस्कार के अनुसार वही करते रहे तमाम दुनिया वही विचार पर रहे और ये विचार भी हमने बताया किसी जगह सुने नहीं होंगे एक तो है फूलों में मधु रहता है फूलों में बीज भी रहता है हम व्याख्या किया था फूलों में मधु रहता है फूलों में बीज भी रहता है और जिसका काम जो है लुताकिट उसका काम है बीज को एक्सपोज करो और मधु को प्रोकट कर दो किसका मधुमक्खी का काम है तो हमारा काम जो है हम कर रहा है और निंदा करने वाला का जो काम है वो करे तो इसमें क्या नुकसान है मेरा कोई नुकसान नहीं है बिंदावन के घाट में बताया था ना एक बार बिंदावन का जुमुना जृंदावन में हमारा केसी घाट में एक पंडा वाली कुंज है वहां बहुत दिन हम भजन किया ठाकुर जी की कृपा भजन तो नहीं जानते ऐसे ही बोल दिया भजन नहीं है रहा ये ठीक बात है भजन किया तो गम अहंकार का बात है भजन नहीं किया तो वहां देखे केसी घाट के किनारे एक सेठ जी दिल्ली से आया बड़ा कंबल का ढेर लगाया और एक एक कम्बल संतों को बांट रहा एक एक संतु सब लाइन देखे कमल ले रहा और एक बदमाश क्या है वो कमल लेके गया एक साधु वो साधु तो नहीं है राक्षस है कमल लेके गया आधा घंटा फिर फिर लाइन में खड़ा हो गया आके बोले कमल लेने के लिए सेठ जी बोले महाराज ये तो कम्बल लिया है नहीं लिया और चपरासी बोले लिया नहीं बोला हाँ महाराज लिया है ऐ लिया है दोबारा क्यों ले रहा है? नहीं दिया जा नहीं देंगे तो नहीं दिया तो केसी घाट का जो सीढ़ियां है नाने का घाट जो है वहां पर के गाली दे रहा है सेठ जी को एकदम गाली एक गाली बंद नहीं होता गाली दे रहा है एक संतो ने आके बताया सेठ जी आपको गाली दे रहा है उधर बैठ के कौन बोलो वो जो कंबल आप नहीं दिया तो गाली दे रहा है सेठ जी हंस के बोला महाराज उसका पास जो है वो दे रहा है उसका पास गाली है आ, हमारा पास कंबल है कंबल दे रहा हूं उसका पास गाली है गाली दे रहा है जिसका पास जो है वही देगा उसका पास गाली है निंदा है चुकली है वो करे और हमारे पास जो है हम देते रहे क्या मुश्किल है कुछ मुश्किल नहीं क्या समस्या है उसका पास है ही है एक सांप का पास क्या रहता है जहर रहता है उसको जितना दूध पिला कुछ पिला हम तो व्याख्या किया ना पहले फोनी फोनी जो साफ फोनी पित्वा गरलम है पित्तवाप जो है फोनी पित्वा खीरम बमती गुस्सोहत फोनी जो सांप है वो खाता तो पी, पीने के टाइम में दूध और कला खेला गया लेकिन उगाने के टाइम में तो बीस ही गोलेगा तुम्हारा हृदय में अगर बीस है तो बीस ही उग लो दिन रात क्या हमारा क्या नुकसान है हमारा क्या बिगड़ेगा कुछ नहीं होगा है हम तो जवाब दे देते हैं हम डरते नहीं किसी को तो यहां जो है ब्रह्मा जी ठाकुर ठाकुर जी का वो आंखें मुद के तप वंदना कर रहे हैं तस्मी नम भगवते वासुदेवाय धीमहि जन्मयाय दुर्जयाय दुर्जयाय माया बदंती मंग बदंती जगदगुरु तस्मै नम भगवते वासुदेवाय धीमहिया जन्मया दुर्जया मंग बदंती जगदगुरु कितना सुंदर देखो ब्रह्मा बोले वो ठाकुर जी का चरण में मेरा नमन है वो ठाकुर जी को मैं दंडवत करता हूं जो ठाकुर जी का मोह माया से जगतवासी मेरो को मालिक समझा कितना सुंदर ये जगतवासी सोचा कि हम मालिक है सृष्टि करता है ये ठाकुर जी का मोह का फल है तस्मय नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि ही दुर्जयाया दुर्ज या मंग बदंत जगत गुरु हमको जगतगुरु मानता है जगतवासी लेकिन हम जगतगुरु नहीं है कि बंदे जगतगुरुम कृष्णम बंदे जगतगुरुम कृष्ण जगतवासी है जगतगुरु है तो कृष्ण है ममहमीति दुर्धियो बिलज्ज मान या जस्वोस्ताम मिख्या पथे अमुआ जो माया देवी ठाकुर जी का नजर का सामने आ नहीं सकती बहुत शर्म होता है माया देवी माया देवी ठाकुर जी का नजर के सामने नहीं आती बैसदेव का दर्शन हुआ था पहले पीछे माया देवी पीछे माया देवी सामने नहीं आती और बिलज्ज भिलज, मानया जस्सो स्तुम स्तुम रहना नहीं चाहती बहुत शर्मिंदा होती बिलज जमाने तुम इच्छा पथे अमुआ ठाकुर जी का नजर के सामने आने में बड़ो सर्विंदा हो जाती कौन जो माया देवी हम और जिसको जिसका माया जिस जिसका माया का प्रभाव के द्वारा विमोहिता विकत्थते विक्थनते बहुवचन है ना बिक्थनते ममाहमीति ममा दूरधियो सामान आदमी हमारा है ये हमारा है ये हमारा है, ये हमारा है। ये हमारा मठ है अरे मठ कोई किसी का होता है मठ हमारा है मठ हमारा है ये चामार लोगों का बात है हमारा मठ नहीं मठ तो शांतों का मठ है हमारा मठ नहीं बोला जाता हमारा मठ कैसे है हमारा मठ है भक्ति में मठा जो भजन करता है उसका मठ है मठ कोई कोई घर नहीं है गृहस्थी लोग बोलता है हमारा मठ है के सब को सीम तो चमार के सब को स्वीमा बोलते थे चमार है के सब को हम नहीं बोला बोले चमार लोग ऐसा बोलते है हाँ। बोले ये जो हमारा है ये जो हमारे वाला बात जो है ये ही सबसे बड़ा माया है अभी हम एक श्लोक उच्चारण करके यहाँ समाप्त करेंगे और सायंकालीन अधिवेशन में ध्यान से सोना जितना समय दोगे उतना ही रह पाएगा क्योंकि कथा रह जाएगा बाकी चर्चा तो ये ही है नारायण परावेदा देवा नारायण गजा नारायण परालोका नारायण परामखा नारायणो परी जोगो नारायण परम तप नारायण पर नारायणो परा गति वाचकोश कि वा सिंधुश पतितान पावन बोकभ्यो नमो न चतुर्ष्लो की व्याख्या शाम को होगा ध्यान से सुनना और समय देना समय नहीं होने से होगा नहीं समय से आना नहीं तो घर जाके बैठ जाओ कुछ नहीं